देवी भागवत नवम भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए उनके हाथ में त्रिशूल था वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थी वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परमात् पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को पूर्वक प्रणाम किया उस समय भगवान श्रीहरि रत्न में सिंहासन पर विराजमान थे रत्न निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था कैरेट कुंडल चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी उनका परम सुंदर विग्रह चार भुजाओं से सुशोभित था और चार भुजा वाले अनेक पार्शद चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे नारद उनका संपूर्ण अंग चंदनों से था था वे अनेक प्रकार के भूषण और पीतांबर धारण किए हुए थे लक्ष्मी का दिया हुआ तांबूल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया ब्रह्मा ने शंकर को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरते हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे कश्य अपने अच्छे भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया तदनंतर भगवान शिव सर्वेश्वर श्रीहरी की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराज गए विष्णु पार्षदों ने श्वेत चमर झुलाकर उनकी सेवा की अब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया तब भगवान श्रीहरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर एवं मधुर वचन कहा भगवान विष्णु बोले महादेव यहाँ कैसे पधार हुआ अपने क्रोध का कारण बताइए महादेव ने कहा भगवान राजा विश्वभद्वज मेरा परम भक्त है मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता सूर्य ने उसे साफ दे दिया है यही मेरे क्रोध का कारण है जब मैं कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणापन हो जाते हैं उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते वे जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं भगवान शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है फिर मैं क्या आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय एवं मंगलमय बन जाते हैं परंतु जगत प्रभो अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी यह बताने की कृपा कीजिए क्योंकि सूर्य के हिसाब से उसकी स्त्री नष्ट हो चुकी है उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई है भगवान विष्णु बोले सम्भो दैव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया इक्कीस समाप्त हो गए यद्यपि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए, किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय बृष्पत को अपना ग्रास बना लिया है यही नहीं किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है इस समय रथध्वज दो पुत्र हैं के दो पुत्र हैं उन महाभाग पुत्रों के नाम है धर्मध्वज और कुशध्वज ये परम वैष्णव पुरुष सूर्य के हिसाब से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऐसा कहा जाता है राज्य भी उनके हाथ में नहीं है एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है अतः उनकी भारनाओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगे तब ये दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे शंभो अब आपके सेवक विस्वत ध्वज का शरीर नहीं रहा अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं देवताओं अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्रीहरि लक्ष्मी के सही सभा से उठे और अंतपुर में चले गए देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े